श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र नाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र नाथ को देखकर श्री राम कृष्ण देव के मन में कैसा भाव हुआ था पश्चिम गंगा की ओर के दरवाजे से नरेंद्र प्रथम दिन इस कमरे में प्रविष्ट हुआ था मैंने देखा अपने शरीर का उसे कुछ ध्यान ही नहीं है सिर के केस और वेशभूषा पर भी ध्यान नहीं है बाहर के किसी पदार्थ पर साधारण मनुष्यों की तरह कुछ ख्याल भी नहीं है सभी कुछ निराला है आंखें देखकर ऐसा लगा मानो उसके मन को किसी ने जबरदस्ती अंतर्मुखी बना दिया है प्रतीत हुआ कि विशेष लोगों के निवास स्थल कलकत्ते में क्या इतना बड़ा शत्रुगुणी आधार रहना भी संभव है फर्श पर चटाई बिछी हुई थी मैंने उसे उस पर बैठने के लिए कहा जहाँ इस समय गंगा जल का घड़ा है उसी के पास वह बैठ गया उसके साथ उस दिन उसके दो चार मित्र भी आए थे देखा उनका स्वभाव संपूर्ण विपरीत है साधारण विषय मनुष्यों की तरह भोग की ओर ही दृष्टि है नरेंद्र का गाना गाना गाने की बात पूछने पर मालूम हुआ उस समय उसने दो चार ही बंगला गीत सीखे हैं उन्हीं को गाने के लिए कहा उस पर उसने ब्राह्म समाज का मन चलो निज निकेतने मन चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशिर्वेश भ्रम भ्रमो के नो अकारणे विषय पंचक आर आरभूतगण सब तूर पर केहो न आपन पर प्रेमे केनो नो अचेतन भूलि छो आपन जने सत्य पथे मन करो आरोहण प्रेमेर आलो ज्वाली चलो अनुक्षण संगे ते संबल लहो भक्तिधन गोपने अति अतिजैतने लोभ मोह आदि पथे दस्युगुण पथिकेर करे सर्वस्व शोषण ताई बोली मन रेखो रे प्रहरी समदम साधु संग नामे आछे पांथ धाम शांत होले तथाय करियो विश्राम पथ भ्रांत होले सुधायो पथ से पांथ निवासी गणे यदि देखो पथे भयेरी आकार प्राण पड़े दियो दोहाई राजार से पथे राजार प्रबल प्रताप समन डरे जार शासने मन अपने घर चलो संतार विदेश में विदेशी के वेश में क्यों वृथा भटक रहे हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय और क्षिति अप तेज मरुत व्योम ये पांच भूत कोई भी तेरे अपने नहीं है सभी पराए हैं पराय प्रेम से अचेतन होकर क्यों तुम अपने जन को भूल रहे हो हेमन सत्य पथ पर आरोहण करो प्रेम का दीपक जलाकर सदा उस पथ पर चलते जाओ साथ जला करूप धन को बहुत यत्न से छिपाकर रख लो लोभ मोह आदि उस पथ के डाकू पथिक का सब कुछ छीन लेते हैं इसी कारण कहता हूं हे मन सम मन का संयम और दम बाहरी इंद्रियों का दमन इन दोनों को पहरेदार रखो साधु संघ नामक पंथ निवास उस पथ में है थक जाने पर वहाँ विश्राम लेना पथ भ्रम होने से उस पांथधाम के निवासियों से रास्ता पूछ लेना यदि पथ में भय की आकृति दिखाई पड़े तो पर पड़ से राजा की दुहाई देना उस पर राजा का प्रबल प्रताप है जिनके शासन से यम भी डरते हैं गीत गाया इतनी तन्मयता के साथ सोलह आने मन प्राण देकर गाया मानो प्रतीत होता था कि ध्यानस्थ होकर गा रहा है गान सुनकर मैं अपने को संभाल न सका भावाविष्ट हो गया